दोस्तों जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस एक मशीन की तरह है जो हर वक्त चल रही है सवाल ये है कि आप उसे कौन से इंस्ट्रक्शंस देते हो अगर आप चाहते हो कि ये मशीन आपके लिए वेल्थ हेल्थ और पीस क्रिएट करे तो आपको उसे कॉन्शियसली प्रोग्राम करना सीखना होगा इस चैप्टर में मर्फी कुछ प्रैक्टि� जो आप अपने subconscious को feed करते हो। जैसे मैं healthy और energetic हूँ। मैं हर दिन progress कर रहा हूँ। मैं successful और confident हूँ। बार-बार repeat करने से subconscious इन affirmations को reality मान लेता है। दूसरा tool है visualization। subconscious images की language समझता है। अगर आप अपना desired result बार-बार imagine बार करते हो जैसे exam pass करते हुए, healthy body या financial freedom और आपके actions और opportunities उस direction में align कर देता है। तीसरा tool है gratitude और prayer। Murphy कहते हैं कि जब आप prayer या gratitude के through subconscious को positive emotions भेजते हो, तो वो faith और trust के साथ activate होता है। Simple words जैसे thank you for my health, thank you for my opportunities, subconscious को calm और focused बनाते हैं। चौथा tool है auto suggestion, यानी अपने आप को consciously वही suggest करना जो आप achieve करना चाहते हो। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस को कंस्टेंटली ये मैसेज देते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो उसे रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप उसे सजेस्ट करते हो कि मैं सक्सेस करने के लिए बनाया गया हूं, तो वो उसी रास्ते को ढूंढेगा। एक मिसाल लो, एक एथलीट डेली विजुलाइज़ करता कि वो रेस जीत रहा है मर्फी का कहना है कि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है। आप जो भी रिपीट करते हो, विजुअलाइज़ करते हो और फील करते हो, वो ही आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बन जाता है। दोस्तों इस चैप्टर का असल लेसन ये है, अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसल तो miraculous results आपकी जिन्दिगी में आएंगे. और अब अगला और final chapter हमें दिखाता है कि जब आप subconscious mind को master कर लेते हो, तो असल में आप अपनी destiny master कर लेते हो.